अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की सप्तम खंडिका का विचार प्रारंभ हुआ था अपरा विद्या के विषय का वर्णन इस खंड में हो रहा है अपरा विद्या का विषय है साध्य साधनात्मक संसार साध्य साधनात्मक संसार में साधन है कर्म और ये शरीरादि हैं फल और अपरा विद्याशब्दित ऋग्वेदादि के द्वारा सुख साधनत्वन रूपेण विहित कर्म तथा दुख साधनत्वन रूपेण बताया गया जो कर्म है वह अपने फल के साथ संसार अवस्था में अविद्या अवस्था में व्यभिचारी नहीं होता उसका अव्यभिचार है यही सत्यत्व है उसमें कर्म में जो सुख साधन रूपेन विहित अग्निहोत्रादि कर्म है उसका निर्वर्तन करने वाले जो केवल कर्मी हैं उन्हें उनके द्वारा आह्वनीय अग्नि में आवा, आवाप स्थान पर प्रक्षिप्त आहुतियां सूर्य रश्मितादात्मापन्न हो करके उनके अभिष्ट स्वर्गलोक में पहुंचाती है इसे ष्ट कंडिका में बताया गया ये जो स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला कर्म है और इस कर्म के निर्वर्तक जो ऋत्विक तथा यजमान हैं इनकी वास्तविकता का वर्णन सप्तम कंडिका में किया जा रहा है सप्तम मंत्र का अवतरण भाष्य है कि ये ज्ञान रहितम कर्म ये ये जो ज्ञान रहित कर्म है इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना तो ज्ञान रहित कर्म यानि उपासना रहित केवल कर्म जिस ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय संभव है वह ज्ञान ज्ञान रहितम में ज्ञान शब्द से लेना है तो ज्ञान शब्द निर्विशेष ब्रह्म बोध के लिए भी आता है और सविशेष ब्रह्म विद्या के लिए भी आता है सविशेष ब्रह्म विद्या उपासना और उपासना के साथ कर्म का समुच्चय विद्याचा विद्यांच यद्वेदो भयंस इत्यादि से बताया गया है तो ज्ञान रहित कर्म यानी उपासना रहित केवल कर्म अग्निहोत्रादि वह एकतावत फलम फलम यानि स्वर्ग रूपी फल वाला है इस कर्म का केवल कर्म का स्वर्ग ही तक फल है तो कर्म का फल बताया गया स्वर्ग तक और साधन क्या है तो कहते हैं अविद्या काम कार्यम ये भी कर्म का विशेषण है एतावत फलम अविद्या काम कार्यम और ज्ञान रहितम ये तीन विशेषण हैं कर्म के उपासना रहित केवल कर्म एतावत फल है यानी स्वर्ग पर्यंत फल वाला ही है और उसका प्रयोजक है अविद्या काम अविद्या है अध्यास और अध्यास मूलक जो कामनाएं अहिक पारलौकिक भोगों की वो काम शब्द से लेना और अध्यास एवं अध्यास मूलक अहिक पारलौकिक भोग विषयनी कामनाएं उससे प्रयुक्त कर्म है ये केवल कर्म इसे माना जा रहा है यानी सकाम कर्म इसका फल येवत ही है स्वर्ग फल पर्यंत ही है यानी जो हा आविद्या काम कर्म आ, कार्यम अविद्या काम कार्यम का है अविद्या तथा काम का जो कार्य है यानी फल है कार्य शब्द फल अर्थ में है ये जो स्वर्ग का हेतु हेतुभूत अग्निहोत्रादि कर्म हैं यह अविद्या और काम से प्रयुक्त है अविद्या काम कार्य है का अध्यास तथा कामना से प्रयुक्त है कर्म का अधिकारी फलेपसु होता है ना फलेपसु का अर्थ है फल प्राप्त करने की इच्छा वाला वही काम है फल प्राप्त करने की इच्छा वो अधिकारी है वो फल प्राप्त करने की इच्छा उसके साधनभूत कर्म में प्रयुक्त करती है इसलिए उसे काम कार्यम कहा जा रहा है और इच्छा ये मन का धर्म है इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघातस चेतना धृति इसमें बताया गया कि वो मन रूपी क्षेत्र का धर्म है तो इच्छा धर्मी जो मन उसके साथ तादात में अभिमान किए बिना आत्मा इच्छा वाला नहीं हो सकता इसलिए इच्छा धर्मी मन के साथ तादात्म्य अभिमान ये है अविद्या और इस अविद्या से फिर जिसके साथ आत्मा ने अविद्यक तादात्म्य अभिमान कर लिया अध्यास कर लिया उसके धर्म का ये धर्मी अध्यास हुआ तो फिर धर्माध्यास हो जाएगा धर्मी अध्यास मूलक तो मन के धर्म फल की कामना का आरोप होगा आत्मा में इसलिए अज्ञानी आत्मा अपने आप को समझेगा स्वर्ग आदि फल विषयक कामना वाला और वह कामना उसे स्वर्गादि के साधनभूत अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त करेगी इसलिए कर्म को कहा गया अविद्या काम कार्यम यानी अविद्या काम प्रयुक्तम कर्म वह एक फलम वो स्वर्ग पर्यंत फल वाला ही है और अतो असारम इसलिए जिस कारण से अविद्या काम कर्म प्रयुक्त है और विनाशी स्वर्गरूप फल पर्यंत ही है फल उसका जिस कारण से अतः यानी इसी कारण से ये असार हैं सार हैं रसोई सहसे बताया गया अपरिच्छिन्न आनंद रस है आनंद वो है सार और वो है नित्य रसोवे सहसे आनंद मीमांसा में बताया गया रस स्वरूप परमात्मा वो है सार नित्य सुख नित्य आनंद उसे सार कह रहे हैं और ये तो अनित्य सुखात्मक है इसलिए असार है, विनाशी सुखात्मक होने से जन्य सुखात्मक होने से परिचिन्न सुखात्मक होने से असार है, और इसलिए इसे कहा जाएगा दुख का ही मूल तो दुख मूल हम ये कर्म असार हैं और दुख का कारण है कुछ समय के लिए स्वर्ग प्राप्त करता है और अनुकूल स्वर्ग का वियोग भी कर्म ही कराता है कुछ समय के लिए स्वर्ग प्राप्त कराया और वो स्वर्ग का स्वर्ग प्राप्त कर्म का भोग करके क्षय होते ही फिर वह स्वर्ग का विरह कराता है और अनुकूल पदार्थ का विरह वियोग दुख का कारण बन जाता है तो ये कर्म ही दुख मूल है शास्त्र निषिद्ध कर्म साक्षात दुःख का मूल है और शास्त्रविध कर्म भी सकाम कर्म उसका जो इष्ट फल है उसके वियोग काल में दुख का कारण बन जाता है हमेशा के लिए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती नहीं है क्षि पुण्य मृत्यलोकम विषयती के अनुसार मृत्युलोक में आ जाते हैं जब स्वर्ग को छोड़कर के तो वो दुख होता है वो भी कर्म के कारण ही हुआ इसलिए दुख मूलम इस कारण से निंदेते निंदे का कर्म है कर्म कर्म निंदेते संसार का असार संसार का हेतुभूत जो कर्म है उसकी निंदा की जाती है प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा इत्यादि से कर्म विनाशी है यानी अनित्य है उसमें विनाशी रूप दोष दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है कि कर्म का जो कारण है कर्म का जो निर्वर्तक है वह अनित्य है कर्म निर्वर्तक हैं ऋत्विक तथा यजमान ऋत्विक और, और यजमान हमेशा नहीं रहते नष्ट हो जाते हैं जो नष्ट होता है उसे कहा जाता है प्लव प्लव कहते हैं विनाशी को तो हेते येते शब्द से लेना कर्म निर्वर्तक जो ऋत्विक तथा यजमान हैं यजमान पत्नी हैं यही कर्म के निर्वर्तक हैं इन्हें येते शब्द से ग्रहण करना है सर्वनाम से और ये प्लव है यानी विनाशी है ही कारणात् इनमें विनाशित तो क्यों है ये प्रतिज्ञा हुई येते प्लवा प्लवा यानी विनाशीन येते ते प्लवा यानी विनाशीन ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसमें हेतु गर्भ विशेषण है अदृढ़ तो ही यानी अस्मात्णात कारणात् येते अदृढ़ येते यानी यह ऋत्विक यजमान तथा यजमान पत्नी ये सब के सब कैसे हैं तो अदृढ़ है अधिर है, है? है। इनमें स्थिरत्व तो नहीं है स्थायित्व तो नहीं है अभी तक कितने ऋत्विक संसार में आए और गए कितने यजमान उन्होंने अभी तक कर्म शास्त्रीय किया और जिस शरीर से किया वो शरीर छोड़ करके चले गए ये इनमें अध्यव है अस्थिरत्व है दृढ़त्व है, है स्थिरता स्थायित्व दृढ़त्व को कहते हैं स्थायित्व तो। स्थायित्व तो को कहा जाता है दृढ़त्व और अदृढ़त्व है अस्थायित्व तो। ये तो आना जाना ऋत्विक तथा यजमान का लगा ही रहता है कोई ऋत्विक स्थायी नहीं है कोई ऋत्विक यजमान भी स्थायी नहीं है तो ये थे अदृढ़ यस्मात तस्मात् प्लवा ऐसे लगाना उस कारण से यह प्लव है यानी विनाशी है होने से तो ये अधते ईश्वरों नाम से ग्राह्य कौन है तो ये ते स्वरो नाम से ग्राह्य बताए जा रहे हैं यज्ञ रूपा अष्टादश अष्टादश यानी अष्टादश संख्या का अट्ठारह संख्या वाले सोलह ऋत्विक एक यजमान और एक यजमान की पत्नी ऐसे सोलह इनको कहा जाता है अष्टादश ये हैं यज्ञ रूप यज्ञ रूप का अर्थ है यज्ञ के निर्वर्तक यज्ञ के निष्पादक इन्हीं के द्वारा यज्ञ निष्पन्न होता है इसलिए ये है यज्ञ निर्वर्तक तो अष्टादश यज्ञ रूपा ये हैं ये ते शब्द से ग्राह्य इनको अदृढ़ होने से प्लव कहा जा रहा है विनाशी कहा जा रहा है और आगे कहते हैं अवर कर्म इन अठर संख्याक ऋत्क तथा यजमा आश्रित अवरकर्मको यने केवल कर्मको उक्तम यानि कहा गया है के न तो शास्त्रेण ऊपर से जोड़ दीजिए तो जिन अठारहों के आश्रित केवल कर्म को शास्त्र के द्वारा बताया गया है वे अदृढ़ होने से पलो यानी विनाशी हैं तो जब आश्रय ही विनाशी है तो उनके आश्रित रहने वाला जो कर्म है वह दृढ़ कैसा होगा आश्रय ही अदृढ़ है अस्थिर है तो तद आश्रित कर्म भी अस्थिर होगा अस्थिर होने से प्लव होगा विनाशी होगा इस प्रकार कर्म में दृढ़त्व पूर्वक अनित्यत्व दोष बताया है ये उसकी निंदा की जा रही है कर्म की तो जैसे बर्तन में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ दूध दही घी आदि बर्तन यदि फूट जाए तो दूध बना रहेगा दही जैसा का तैसा थोड़ा ही बना रहेगा वो भी फैल जाएगा नष्ट हो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा तो आश्रयभूत बर्तन के नष्ट होने से उन बर्तनों में आश्रित दध्यादि जैसे नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही ये जो विनाशी निर्वर्तक ऋत्विक यजमान है इनके नष्ट होने से उनके आश्रित कर्म भी नष्ट हो जाता है विनाशी है तो अनितत्व दोष बताया कर्म। का तो हाँ हाँ तो ज्ञान जो वृत्तात्मक ज्ञान है उसको वेदांत कहता है वाचारंभण ही है जो भी विकार है, वाचारम्भम विकारह, विकार यानि कार्य जो भी होगा वह वाचारम्भ होगा वाचारम्भ यानि मिथ्या अनित्य तो तत्वमशादी प्रमाण का कार्य यदि अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार है तो वह भी वाचारंभ विकार होने से वाचारंभण है लेकिन उसका फल जो है वह नित्य है जब अविद्या निवृत्ति हो जाती है अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार से अविद्या अविद्यावृत्त हुई तो पुनः यदि अविद्या पैदा हो जाए तो माना जाएगा कि ज्ञान का फल अनित्य हुआ तो एक बार अध्यास बाधित हो गया तो फिर स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है वो स्वरूप की अभिव्यक्ति नित्य है वह ज्ञान का फल है अविद्या समूल अध्यास की निवृत्ति होने के बाद फिर कभी भी अध्यास जिसके बुद्धि में अहम ब्रह्माष्टमी यह वृत्ति उदित हुई उसके बुद्धि में सत्य रूप से भाषित नहीं होता ज्ञान ज्ञानाध्यास भी और अर्थाध्यास भी बाधित हो जाता है इसलिए कहा गया कि वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम विद्या है अहम ब्रह्माष्टमीय साक्षात्कार उससे अमृत वीर्य यानी सामर्थ्य की प्राप्ति होती है और वो अमृत सामर्थ्य हैं कि एक बार उभय प्रकार का अध्यास बाधित हो गया वो तो हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रहेगा उसका कभी भी वो नहीं होगा सत्यत्व उपस्थित नहीं होगा ये अविनाशी सामर्थ्य विद्या का फल है बाकी वो तो स्वयं विकारात्मक होने से जो अविद्या है आध्यास है ये स्वयं भी मिथ्या होने से उस मिथ्या अध्यास की निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी उसी प्रकार की है समसत्ताक पदार्थों में ही निवर्त निवर्तक भावादि संबंध बनता है व्यावहारिक सत्ता वाले अविद्या को निवृत्त करने के लिए पारमार्थिक सत्ता वाली परमा की आवश्यकता नहीं है उनमें संबंध ही नहीं बनेगा निवर्त निवर्तक भाव तो जिस सत्ता वाली अविद्या है उसी सत्ता वाली विद्या से वह निवृत्त होगी तो व्यावहारिक सत्ता है अविद्या की तो व्यावहारिक सत्ता वाली अहम ब्रह्मास्मी यह साक्षात्कारात्मिका प्रमा उस व्यावहारिक सत्ता वाली अविद्या को निवृत्त करेगी और इन दोनों में जब निवर्त निवर्तक भाव संपन्न हो जाता है तो जो शेष रहता है वह पारमार्थिक सत्य हैं वो सार हैं उसे रसो सह कहा जा रहा है वह इसी वृत्ति का फल है अविद्या वृत्ति द्वारा वो नित्य है तो ये तत्त श्रेयो ये अभिनंदती मूढ़ा तो मूढ़ा यानी अविवेकि तो ये अविवेकिन येतने कर्म जो अवर कर्म है यानी केवल कर्म है इसी को श्रेय यानी श्रेय साधन श्रेय्च प्रेय्च मनुष्यमेत तो संपरीत विनक्तिधीर इस कठ मंत्र में जिसे श्रेय कहा गया वो तो है ज्ञान मोक्ष का साधन और प्रेय शब्द से कहा गया कर्म को तो जो वस्तुतः प्रेय है भ्रांति से मूड होने के कारण श्रेय समझते हैं उसे ये तत्शब्द से लेना है कठोपनिषद में वो मंत्र जिसे प्रे कह रहा है कर्म को लेकिन मूढ़ अविवेकी क्या करते हैं कि ये संसार फलक साधन तथा मोक्ष फलक साधन का ठीक ठीक विवेक न होने से जो संसार फलक साधन है कर्म इसी को मोक्ष का साधन समझते हैं श्रेष्ठ शब्द से लेना मोक्ष का साधन तो एतत् यानी कर्म अवरम कर्म शब्द से कहा गया तो ये जो अष्टादश आश्रित केवल कर्म है उस कर्म को ही श्रेय का यानी मोक्ष का साधन समझते हैं श्रेय समझते हैं का अर्थ ऐसा निश्चय करके ये कर्म ही श्रेय का साधन है इस निश्चय वाले हो करके अभिनन्दनती यानी हर्षित होते हैं आनंद मनाते हैं वे मूढ़ है अविवेकी है कर्म से ही मात्र कर्म से मोक्ष मानने वाले मीमांसक उनको यहां पर कहा जा रहा है मूढ़ अविवेकी वे कहते हैं नित्यनैमितिक कर्म करते रहें तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा निषिद्ध कर्म तथा सकाम कर्म नहीं करोगे तो पहले से जो संचित में निषिध्ध कर्म तथा सकाम कर्म है उसका फलों भोग कुछ जन्मों तक करोगे तो फिर जन्मांतर का निमित्त भूत संचित कर्म में से सारा भोग करके क्षीण होने पर कोई जन्मांतर का निमित्त न रहने से जन्मांतर नहीं होगा ये मोक्ष हैं ऐसा कर्म से ही मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं जो उन्हें वेद कहता है कि ते मूढ़ा ये ये श्रेयः श्रेय ते मूढ़ा ऐसा अन्वय करना कि जो इस केवल कर्म को ही मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार करके हर्षित होते हैं वे मूढ़ है अविवेकी हैं और उनके इस मान्य मात्र से कर्म को श्रेय का साधन मान्य मात्र से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा ये संभव नहीं है वे अपने उस भ्रांत्यात्मक निश्चय के कारण क्या करते हैं तो कहते हैं ते पुनः अपी जरा मृत्यु ऐसा लगाना ते जरा मृत्युम एव पुनरअपि यनि प्राप्तवंती तो वे अपने मूढ़ता के कारण अविवेक के कारण भ्रांति के कारण जरा मृत्यु रूप जो अनर्थ हैं उस अनर्थ को पुनरअपि पहले भी कई बार प्राप्त कर चुके हैं और फिर से इस जरा रूपी अनर्थों को ही प्राप्त करते हैं इस प्रकार एक केवल जो कर्म है अपरा विद्या का विषय उसकी निंदा हुई परा विद्या में प्रवृत्त करने के दृष्टि से तो भाष्य में है प्लव शब्द का अर्थ करते हैं प्लवा यानी विनाशीन इत और हेते में ही यह निपात है यस्मात अर्थ में तो इसलिए ही का अर्थ कर दिया यस्मात येते यानी विनाशित्व में हेतु बताया गया अदृढ़त्व अदृढ़ अद्रिध का अर्थ करते हैं अस्थिरा कौन है अस्थिर इसलिए विनाशी तो ये शब्द से ग्राह्य अर्थ को बता रहे हैं यज्ञ रूपा यज्ञ रूप शब्द का अर्थ करते हैं यज्ञश रूपाणी यानी यज्ञश रूपाणी यज्ञ रूपा अर्थात यज्ञ निर्वर्तका यज्ञ के निर्वर्तक कितने होते हैं तो कहते हैं अष्टादश यानि अष्टादश संख्या का अठारह संख्या क वे अठारह संख्या कैसे हैं तो कहते सोड़स ऋत्विजह सोलह तो ऋत्विक और पत्नी इति अष्टादश यजमान तो तथा यजमान पत्नी ऐसे ये अठारह हो गया और ये येतद्रय कर्म उक्त कथित शास्त्रेन। और शास्त्र बताता है कि यही यज्ञरूप है यानी यज्ञ के निवर्तक हैं के आश्रित कर्म होता है तो ये अष्टादसु येशु हाँ येषु कर्म ये जो वाक्य इस वाक्यस्थ येशु इस सर्वनाम का अर्थ करते हैं अवरम यानी केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म यानी उपासना रहित केवल कर्म शास्त्र ने बताया है पूर्व के साधन साथ अन्वयकर्मा येषु अषादशु कवल कर्म शास्त्रे कथितम अतस्ते अवर अतस्तेषाकर्माश्रिया अष्टाद अदृढ़तया प्लव प्लवते सह फल नत्साध्य कर्म तो जिस कारण से कर्म के निर्वर्तक यह निवर्तक यठारदृढ़ होने से विनाशी है इसीलिए इनके आश्रित रहने वाला कर्म भी अपने फल स्वर्गादि के साथ क्या होता है तो उपलब्वत यानी विनश्यति नष्ट हो जाता है कर्म भी किस प्रकार तो इसके लिए उदाहरण है आश्रय नाश से आश्रित नाश बताने के लिए कुंड विनाशात इव क्षीर क्षीरद्यादीना तस्था नाशः <coughs> तो कुंड में दही दूध भरा हुआ है और वो कुंड जो है फट गया नष्ट हो गया तो उस कुंडाश्रित जैसे द, दही दूध आदि नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही ये अष्टादश्विग आदि विनाशी होने से प्लव होने से तस्थ कर्म भी अपने फल के साथ प्लव हो जाता है नष्ट हो जाता है तो कहते हैं यत एवं एक तत्त कर्म तो यत एवं यानी जिस कारण से ऐसा है आश्रयनाश से नष्ट होने वाला कर्म है कर्म विनाशी हैं फल के साथ नष्ट होता है जिस कारण से कर्म और ऐसे विनाशी कर्म को ही कर्म अकेला ही नष्ट नहीं होता अपने फल को भी फल के साथ नष्ट होता है सफल कर्म नष्ट होता है यानि अनित्य फल वाला है कर्म जिस कारण से ऐसा ज्ञान नहीं है ज्ञान स्वरूपत तो कार्यरूप होने से विनाशी है अहम ब्रह्म स्मीय प्रमा किंतु फल उसका अविनाशी है और कर्म को तो कहा कि फल न सह कर्म तत्साध्यम कर्म प्लवतेने विनश्यति नष्ट हो जाता है। और ज्ञान अपने फल के साथ नष्ट नहीं होता अकेला ज्ञान ही स्वरूपतः नष्ट होता और फल को बनाए रखता है ज्ञानी के चित्त में अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करके नष्ट होता है दूसरे को बचा करके स्वयं नष्ट होता है अपने प्राणों की आहुति दे करके भी ज्ञान दूसरे को बचाता है फल को बचाता है वो है मोक्ष वो नित्य है, हमेशा के लिए है तो इस प्रकार मुक्त को ज्ञानी को मुक्त करके ज्ञान स्वयं का प्राण की आहुति दे करके बचा लेता है ज्ञानी को हमेशा हमेशा के लिए नित्य स्वरूप में अवस्थित कर देता है अतस्तेषा अवरकर्माश्रय नाम अच्छा ये हो गए यत तो एवं अब येत श्रेयो ये, ये अभिनंदी ये जो उत्तरार्ध हैं इसकी व्याख्या करते हैं इसमें पहला पद है एक तत्त ये सर्वनाम कर्म का परामर्शक है इसलिए कर्म एक तत्त कर्म श्रेय यानी श्रेयकरण करण करन का साधन यह कर्म ही श्रेय का साधन है मोक्ष का साधन है इति यानी इस प्रकार के निश्चय वाले होकर के ये यह अभिनंदन्ति अभिनंदनती अभिहती हर्षित होते हैं केवल कर्म को ही मोक्ष का साधन समझ करके जो हर्ष को प्राप्त होते हैं तो कहते अविवेकिनो मूढ़ा ऐसा कौन करते हैं तो अविवेकीजन मूढ़जन अतस्ते नए अविवेकी हैं और ते जरा मृत्युंच इसी वशात अविद्या के कारण क्या होता है तो जरा च मृत्यु जरा मृत्यु किंचित काल स्वर्गे स्थित पुनरव अपीयती भूयो गी कुछ समय के लिए स्वर्ग में रह करके फिर से जरा मृत्यु रूपी दुख को प्राप्त करते हैं यज्ञ रूपा इस पद का निरूपण करते हैं टीकाकार रूप्यते ते यदाश्रय तया यज्ञते यज्ञ रूपा तो जिनके आश्रय के रूप जिनके आश्रित के रूप में यज्ञ का निरूपण होता है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन होता है शास्त्र जिनके आश्रितत्व अनुरूपेण यज्ञ का प्रतिपादन कर रहा है उन्हें यज्ञ रूप कहा जा रहा है यज्ञ के निर्वर्तक ऋत्विग आदि हम्म अब और भी कर्मियों की निंदा की जा रही है अष्टम मंत्र का उच्चारण कर लें अष्टम नवम दोनों का एक साथ ही कर सकता है अविद्याया अविद्याम वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन जंघन्यना परीमूढ़ा अंधे यथांधा अविद्यां बहुधा कृतार्था इति वर्तमान वैंता मन बातर्मिणों प्रवेदय रागा क्षीणलोका वे अविद्यामंतरे वर्तमाना इसमें अविद्या शब्द से अविद्या का परिणाम जो ये कार्यकरण संघात है उसको लेना है जैसे सोने के कार्य अंगूठी के लिए भी सोना शब्द का प्रयोग होता है कोई एक किलो सोने के आभूषण बना करके पहना हुआ है तो माना जाता है कि एक किलो सोना पहना है तो सोना शब्द का प्रयोग सोने के कार्य आभूषणों के लिए होता है ना? ऐसे अविद्या शब्द का प्रयोग हुआ है अविद्या के कार्य कार्यकरण संघात के लिए इसलिए अविद्यायाम यानि कार्यकरण संघाते अविद्याम का अर्थ निकलेगा कार्यक्रम संघात के अंदर अंतरिक्थ हैं तो कार्यक्रम संघात हैं ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का समूह सत्रह तत्वों का सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर इनका समूह माना जाता है कार्यक्रम संघात ये हैं अविद्या शब्द से ग्राह्य और उसका अंतर यानी मध्य वो कौन है कार्यक्रम संघात का मध्य अंतकरण वो है अंतःकरण इसलिए अविद्यायाम अंतरे शब्द का अर्थ निकलेगा अंतकरणे अंतकरण में वर्तमान का अर्थ है अंतकरण में तादात्म्य अभिमान करके जो स्थित हैं उन्हें कहा गया अविद्याम अंतरे वर्तमाना शब्द से अंतकरण विशिष्ट चिदाभास चैतन्य जीव तो अविद्याम अंतरी वर्तमाना तो उनका स्वयं के विषय में क्या निश्चय है तो कहते स्वयं धीरा मन्यमाना तो स्वयं शब्द का प्रयोग करके ये कहा जा रहा है कि अपने आप ही दूसरे कह रहे हैं ऐसा नहीं अपने आप को ही धीर मानते हैं बुद्धिशाली मानते हैं धी यानी बुद्धि और र का अर्थ होता है शाली अर्थ में मान धीर यानी धीमान धीमान यानी बुद्धिमान तो स्वयं अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और पंडितम मन्य माना तो बुद्धिमान मान रहे हैं पंडित मान रहे हैं तो बुद्धिमान और पंडित में क्या अंतर है तो बुद्धिमान से तो लेना व्यावहारिक ज्ञान में ज्ञान से संपन्न धीर और पंडित यानी शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न व्यवहारिक ज्ञान भी हमारे अंदर ही हैं हम जितना व्यवहार जानते हैं इतना और कोई जान नहीं सकता ऐसा अभिमान करते हैं तो माना जाता है कि अपने आप को धीर समझ रहा है सब व्यवहारों में अपने आप को ही कुशल समझते हैं दूसरे व्यवहार कुशल समझे अलग बात लेकिन दूसरे क्या समझ रहे हैं मालूम नहीं अपने आप को ही ऐसा समझ रहे हैं और पंडितम मन्यमाना और शास्त्र भी जितना हम जानते हैं और कोई नहीं जानता इतना ऐसा समझने वाले शास्त्रीय ज्ञान से भी संपन्न अपने आप को समझने वाले तो स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना <coughs> और उनका ऐसा मान्य मात्र से अपने आप को शास्त्रीय ज्ञान से तथा व्यावहारिक ज्ञान से संपन्न मान्य मात्र से आवागमन छूट जाए तो मानना भी सफल है लेकिन ऐसा होता नहीं है उनका आवागमन लगा ही रहता है इसलिए कहते हैं माना हन धातु से जंघन्यमान शब्द बनता है हन धातु हिंसा अर्थ में और गति अर्थ में है और यंग प्रत्यय होता है वही क्रिया बार बार करनी होती है तो माना मान प्रत्यय होता है एक ही काम क्रिया जो व्यक्ति बार बार कर रहा है तो उसकी उस एक ही क्रिया को बार बार दिखाने के लिए यंग प्रत्यय होता है तो <coughs> यहाँ हन धातु से यंग प्रत्यय होकर के जंघन्य एक धातु बनता है उसका अर्थ होता है बार बार गमन करने वाला आया कुछ समय रहा फिर गया फिर आया फिर गया फिर आया फिर गया यानी जायस्व मृियस्व ये जो तृतीय मार्ग है ना आना जाना आना जाना यही क्रिया का आवर्तन जो कर रहा है बार बार कर रहा है यह क्रिया उसे कहा जाता है जंघन्यमान और ऐसे कितने हैं तो अनेक हैं अंतकरण को ही अपना स्वरूप समझने वाले की संख्या बहुत है अंतकरण से अलग अंतकरण का साक्षी जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा समझने वाले एक दो आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा कहा जाता है ना, नतःकरण को ही मैं समझने वालों की कमी नहीं है बहुत हैं, इसलिए हम बहुवचन है जंघन्यमाना ये बहुवचन है मतलब आना जाना जिनका लगा रहता है आने जाने वाले आवागमनशील ये जंघन्यमान है वे मूढ़ा परियंती है ये आवर्तन इनका चलता ही रहता है बार बार आना जाना आना जाना एक स्थान पर कहीं रुकने ही नहीं देता कोई इसको इनको तो ये होता है एक प्रकार से हिंसित होना आए किसी योनि में कुछ समय तक रखा फिर डंडा लगा करके भगा दिया वहाँ से फिर आगे तो ये हिंसित होना भी हुआ हन हिंसा गत्ते हैं न तो बार बार हिंसित होते हैं और बार बार भ्रमण करते रहते हैं कहीं ठिकाना ही नहीं एक जगह तो जंघन्य माना वो कौन तो कहते मूढ़ा वे मूढ़ है यानी अविवेकी न अंतकरण अनात्मा है और मैं उसका साक्षी चेतन निर्विकार आत्मा हूँ ऐसा विवेक जिनको नहीं है उन्हें कहा जाता है मूढ़ अविवेकी तो आत्मनात्म विवेक रहित इनका यह एक अनर्थ के बाद दूसरे अनर्थ को प्राप्त करना लगा ही रहता है कभी समाप्त नहीं होता इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि अंधे नहीं व नियमाना अंधा तो जैसा कोई एक अंधा दूसरे अंधों का मार्गदर्शक बने बद्रीनाथ की यात्रा अंधों की टोली को करनी है तो एक अंधे ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बद्रीनाथ का दर्शन कराता हूँ और एक अंधा दूसरे पीछे वाले अंधों का मार्गदर्शन करते हुए आगे चल रहा है और कहा कि मेरे हाथ में लाठी हैं ऐसे एक दूसरे के हाथ में लाठी पकड़े रहना ये छोड़ना नहीं बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे अपने और मार्गदर्शन करते करते जा रहा है तो स्वयं कोई दिख नहीं रहा कहीं खाई में गिर जाता है तो सबके सब गिर जाएँगे कि नहीं गिर जाएँगे वैसे तो कहते यथा अंधे नियमाना अंधा तो अपने मार्गदर्शक के रूप में जन्मांध को बना लिया है जिन्होंने अपना मार्गदर्शक और ये स्वयं भी जन्मांध है तो जा रहे हैं जन्मांध रूपी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में तो वे बार बार अनर्थ को प्राप्त ही करते रहते हैं जैसे ऐसे ही यह स्वयं अपने आप को व्यवहार कुशल तथा शास्त्रज्ञ समझने वाले मूढ़ जन जिनके बुद्धि में अंतकरण से अलग अपना निश्चय नहीं हैं वे अंतकरण रूप ही अपने आप को समझने वाले जहाँ अंतकरण जाएगा वहाँ जाते ही रहते हैं अंतकरण तो जाएगा कुछ समय के लिए जब तक प्रारब्ध है तब तक एक स्थूल शरीर में रहेगा फिर वहाँ से निकलेगा आगे जाएगा दूसरे शरीर में फिर वहाँ जब तक प्रारब्ध तब तक रहेगा फिर वहाँ से निकलेगा और वही अंतकरण बार बार स्थूल शरीरों का परिवर्तन करने वाला अपना स्वरूप है ऐसा जिनका निश्चय है वे उस अंतकरण के साथ बार बार एक स्थूल शरीर धारण करेंगे उसे छोड़ेंगे दूसरा धारण करेंगे फिर उसे छोड़ेंगे तीसरा धारण करेंगे तो अंधे नहीं यथांधा माना यथाधा श्लोक हैं कि अभिद्याम बहुधा वर्तमाना तो ये जो भ्रांति है अनेकों प्रकार की भ्रांतियों में वो वर्तमान है यानी विद्यमान है अनात्मा कार्यक्रम संघात एक जो प्राप्त हुआ उसी को मैं समझ लिया तो फिर कर्ता बना भोक्ता बना करता पना की भ्रांति भोगता पना की भ्रांति फिर ये मैंने कर्म किया इसका फल भोगना है फिर ये शरीर छोड़ना है तो फिर जो इंद्रादि शरीर धारण करेगा वो मैं हूँ ऐसी भ्रांति ऐसे अनेकों प्रकार की बहुधा का हैं वो अविद्या में ही अनेकों प्रकार से रहते हैं कभी देवता बन करके तो कभी मनुष्य बन करके कभी पक्षी बन करके कभी पशु बन करके और कृतार्था इति वृतार्थी बाला और अपने आप को कृतार्थ समझ लेते हैं बाल है यानी अज्ञानी है और यर्मिणो न प्रवेदयन्ति प्रवेदयती यानी अस्मात्णा उन्हें बाल क्यों कहा जा रहा है तो उनके बालत्व में यानी अज्ञानित्व में हेतु बताया जा रहा है यत यानी अस्मा कारण कर्मिण न प्रवेदी प्रवेदयती के कर्म के रूप में तत्त्वम को जोड़ देना तो यस्मा कारण यनेस्मा कारण कर्मिण तत्त्वम न प्रवेदयती तो कर्मी को अपने को कर्ता भोक्ता समझने वाले कर्मी को तत्व यानी आत्मतत्व आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका बोध नहीं हो पाता आत्म आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध न नहीं होता उन्हें क्यों नहीं हो पाता तो कहते रागा तो तो आत्मतत्व ज्ञान में सबसे बड़ा प्रतिबंधक है राग आहिक पारलौकिक जो कर्म फल हैं इस कर्म फल विषयक राग इस राग के कारण आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ये कर्माधिकारी नहीं जान पाते अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके कार्यक्रम संघात के अनुकूल शब्द विषय विशे, विषय विषयक राग चित्त में प्रबल होने से अकर्ता अभोक्ता जो आत्म स्वरूप है उसका मैं के रूप में साक्षात्कार से वंचित रहते हैं तो यकर्मिणों न प्रवेदयन्ति रागात् रागे मुख्य प्रतिबंधक बताया है। बोध में और तेन आतुरा <coughs> तो तेन तो तेनालोका च्यव अज्ञान अज्ञानवशा अज्ञान के कारण स्वरूप का बोध नहीं हुआ राग के कारण तो उस अज्ञान से क्या होता है कि आतुरा संत तो अज्ञान के कारण फिर आतुर यानी दुखी रहते हैं आतुर कहते हैं दुखार्थ को दुख से घिरे रहते हैं और कुछ समय के लिए स्वर्ग आदि में जा कर के थोड़ी सी शांति पा लेते हैं लेकिन वहाँ हमेशा नहीं रह पाते क्षीणलोका जब स्वर्ग लोक का सुखात्मक फल भोगने का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हो जाए पुण्य समाप्त हो जाए तो फिर क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति फिर यहाँ मृत्यु लोक में आते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं च्यवंत्यकार हैं स्वर्गलोका च्यवंत स्वर्गलोक से प्रचुत हो करके यहाँ गिर जाते हैं पानी के साथ बारिश के पानी के साथ सीधे स्वर्ग से यहाँ पर गिर जाते हैं स्वर्ग से आ जाते हैं लोक में लोक से पृथ्वी लोक पर गिर जाते हैं इतने ऊंचाई से गिर जाते हैं और फिर अन्न आदि के साथ संसर् संपर्क करके मनुष्य मनुष्यादि बनते हैं यदि मनुष्य शरीर का निमित्त भूत कर्मशेष है तो और यदि कर्मशेष पृथ्वीलोक में चूहा बिल्ली सुअर कुत्ता आदि बनने का है तो छाँदों की उपनिषद में कहा गया कि वो भी बन जाते हैं स्वावा व शुकर ये सब यथा कर्म जैसा पहले का कर्म शेष रह गया वैसा यहाँ आकर के कोई ज़रूरी नहीं कि स्वर्ग से आए हुए सब के सब मनुष्य ही बने स्वर्ग से आए हुए कुछ मनुष्य भी बन सकते हैं कुछ पशु पक्षादि भी बन सकते हैं इसलिए कहा लोका च्यवंते वह स्वर्ग आदि में देवता शरीर से प्रचुत होकर के आ जाते हैं पृथ्वीलोक में और फिर कर्म शेष उनका जैसा है वैसे बन जाते हैं दोनों मंत्रों के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे